ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्बन्ध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसमें ये बताया गया कि आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण का अविषय है प्रत्यक्ष प्रमाण का अविषय है इसे बताया गया उसमें स्वयं प्रकाशत्व को बता करके और अमत इत्यादि श्रुति से और अनुमान प्रमाण का भी अविषय है स्रोत्रादि श्रोतृत्वादि लिंगक अनुमान प्रमाण का भी विषय आत्मा नहीं बनेगा इसे भी बताया गया भाष्य में यदापि लिंगेन आत्मान मनुते मन्ता तदापि एव लिंगेन इत्यादि से प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से आत्मा को विज्ञा मानने पर एक शरीर में आत्मभेद या आत्मावयो भेद की कल्पना करनी पड़ती है या तो अलग अलग निरवय दो आत्मा मान लो या एक आत्मा को सावय मान करके एक अंश से मंतव्य दूसरे अंश से मनता ऐसा मान लो यह आपत्ति आती है दोनों पक्ष में चाहे प्रत्यक्ष से ज्ञ मान लो या अनुमान से ज्ञ मान लो इन दोनों पक्ष में यह आपत्ति आएगी दोष आएगा इसलिए निराकरण हुआ अब भाष्य में जो सतसठ नंबर पृष्ठ पर ननु श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादी इत्यादि भाष्य है इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए नहीं हुआ है क्या अच्छा हाँ तो यदापि इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए वो इधर वाले पृष्ठ पर है 66 नंबर पृष्ठ में अंतिम से द्वितीय पंक्ति में एवं आत्मनः साक्षात मनसा मंतव्य पक्षे शरीरे आत्म भेदह तस्य भावो इति अनुमिति तो एक शरीर आत्मेदी वैतोषमुमतिषयत्पक्षेह आत्मस तो आत्मा को साक्षात मन से मंतव्य मान लेंगे यानी मानस प्रत्यक्ष का विषय मान लेंगे तो इस पक्ष में आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है ऐसा मानने वाले पक्ष में दोष बताया गया एक शरीर में आत्मभेद यानी दोष आत्माएं मानने की आपत्ति अथवा तस्य शकली भावो वा तो वो ने एक शरीर में एक ही आत्मा है लेकिन निरवय नहीं सावयो तो सावयत्व की आपत्ति शक, शकली भाव का अर्थ है सवयवत्व आपत्ति तो या तो यानी ये किस पक्ष में मानस प्रत्यक्ष का विषय आत्मा को मानने वाले पक्ष में ये दोष आते हैं यही दोष आत्मा को अनुमेय मानने पर भी आते हैं इसे कह रहे हैं कि इति उक्त दोषम अनुमिति विषयत्व पक्षेपी आह अनुमति अनुमिति विषयत्व का अर्थ है अनुमेयत्व अनुमिति के विषय को अनुमेय कहा जाता है उसमें रहने वाला धर्म हो जा, हो जाएगा अनुमेयत्व तो जैसे मानस प्रत्यक्ष विषयत्वात्मा में मान्य पर दोष आते हैं वैसे ही अनुमेय आत्मा को मानने वाले पक्ष में भी आते हैं वे ही दोष इसे आह कह रहे हैं भगवान भाष्यकार यदापि लिंग न आत्मा मनुते मन्ता। तदापि पुरोवत एव आत्मा पूर्ववतव लिंग मंत्यात्मा यौद तो प्रसजे याता तो यदापि जब प्रत्यक्ष का विषय मान्य परदोष आ रहा है तो उस दोष का निराकरण करने के लिए ऐसा मानेंगे कि लिंगेन यानी श्रोतृत्वादि लिंगक अनुमान से आत्मा को मनुते यानि जानाती मनता वो मनन का विषय बनाता है अर्थात तो अनुमेय है आत्मा लिंग शब्द से लेंगे अनुमान प्रमाण और उस अनुमान प्रमाण से आत्मा ज्ञे है यानी अनुमेय है इस प्रकार यदि मानेंगे तो क्या होगा कहते तदापि आत्मा को अनुमेय मानने पर भी तदापि का अर्थ निकलेगा पूर्ववद यानी जैसे प्रत्यक्ष विषय आत्मा को मानने पर दोष आ रहा था वही दोष आत्मा के अनुमेयत्व पक्ष में भी होगा इसलिए कहते हैं कि मंतव्य आत्मा यश्च और तस्मता तो एक तो मंतव्य आत्मा हो जाएगा और यानि मनन का विषय अर्थात तो अनुमान का विषय और दूसरा तस् मनता यानी अनुमाता ये दो प्रसजे याताम तव का अर्थ है आत्मानव तो दो, तो तो दो आत्माए एक शरीर में मानने की आपत्ति निरवयव दो आत्मा है ये मान्य की आपत्ति और यदि कोई कहता नहीं एक शरीर में एक ही आत्मा है और वो है इसलिए एक अंश से मंतव्य बनेगा दूसरे अंश से मनता बनेगा तो इस पक्ष में फिर आत्मा में सावयवत्व की आपत्ति आती है ये कह रहे हैं कि एक एव इति पुरोक्तो दोष तो एक ही शेरी, एक शरीर में एक ही आत्मा मानने पर उसे द्विधा यानी सावयव मानना पड़ेगा दो प्रकार का मानना पड़ेगा ना मंतव्य भी और ममता भी तो निरवय होने पर तो वो या तो मंतव्य होगा या तो मनता होगा तो इसके लिए फिर सावयव मानना पड़ेगा कुछ अंश उसका मंतव्य है कुछ अंश मनता है इस प्रकार दोष आएगा। अब न प्रत्यक्षेण अवतरण टीका अवतरणी इसे देखिए। देखिएम अविज्ञात श्रुतिया न्यापबृित सर्वात्म ज्ञेय्वा भाव स्थित तत्र पुरोवादी शंकते तो पहले ये जो पुरोक्त दोष यहां तक के वाक्य का जो अर्थ निकला उसे उप, उपसंहार करते हुए ये कह रहे हैं संग्रहित कर रहे हैं कि एवं यानी उक्त प्रकार से अमतो तो इति श्रुत्या न्याृतया सर्वात्म्वा भाव स्थित तो अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता इत्यादि जो श्रुति इस ये अमत मंता अज्ञाता न्याय युक्ति उपब्रिंगित का अर्थ होता है युक्त तो न्यायोप्रिंगित का अर्थ निकलेगा युक्ति युक्त तो ये युक्ति युक्त है न्यायोप्रिंगित या का अर्थ निकलेगा तो अभिज्ञ अम तो अभिज्ञात यह श्रुति है युक्ति युक्त और इस श्रुति से क्या निश्चित हुआ आत्मा में जेयत्वाभाव यहां सर्वात्मना है कि सर्वात्मो ऐसा छपा है सर्वात्मना दीर्घ तृतीयांत तो सर्वात्मना का अर्थ है चाहे प्रत्यक्ष आत्म भेद मान लो उस पक्ष में भी प्रत्यक्ष के विषय मान लो उस पक्ष में भी और अनुमे मान लो उस पक्ष में भी यह निश्चित होगा कि आत्मा में भाव है आत्मा न प्रत्यक्ष से गेय है न तो अनुमे, अनुमान प्रमाण से गेय है गेयत्व भाव आत्मा में सिद्ध हुआ अब इस पर पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि त्र पूर्वी शंकते तो में सर्वात्म निश्चित होने पर स्थितम का अर्थ है निश्चितम और तत्र का अर्थ निकलेगा तस्वीन सत्याने निश्चिते सति आत्मन ज्ञेयवाभाव निश्चिते सति आत्मा में भाव निश्चित होने पर पुरोवादी पुरोवादी शंकते पुरो शंका करते हैं कि ना प्रत्यक्षेण नाप्युम ना ज्ञायते चेत कथम उच्य से समत्मा विद्या कथम श्रोता मन्ता इत्यादि ये पूर्व पक्ष की शंका है कि प्रत्यक्षेना ना प्रत्य प्रत्यक्षेण नापी अनुमान न ज्ञाते चेत चेत का अर्थ है यदि ऊपर से जोड़ देना आत्मा ज्ञायते के कर्म के रूप में तो चेत यानी यदि आत्मा प्रत्यक्षेण न, न ज्ञायते और चेत आत्मा अनुमान न ज्ञायते से दो वाक्य होंगे यदि आत्मा का प्रत्यक्ष से भी ज्ञान नहीं होता और अनुमान से भी ज्ञान नहीं होता है आत्मा प्रत्यक्ष विषय भी, भी नहीं अनुमेय भी नहीं यदि तो फिर कथम उच्चते तो के आप के वेदांत के द्वारा कैसे ये कहा जा रहा है यानी उपनिषदों के द्वारा कि सम आत्मा इति विद्यात इति इति कथम उच्च ऐसा अनु करना सम आत्मा इति विद्यात विद्या है उपनिषद वाक्य इस उपनिषद वाक्य से आत्मा को विज्ञेय कैसे बताया जा रहा है जब उसमें गेय तो ही नहीं तो ये श्रुति आत्मा को जानू ये कैसी कह रही है सम आत्मा यानी आत्मा एक रस है इति यानी ऐसा जानू ये जो श्रुति कह रही है आत्मा में एक रसत्व रूपे न ज्ञात्व इस श्रुति की उपपत्ति कैसे होगी इस श्रुति की क्या गति होगी ये कथम से पूछा कि कथम उच्यते <coughs> ऐसे न प्रत्यक्षेण ना अनुमान न ज्ञाते चेत कथम उच्यते कथम वा श्रोता मन्ता इत्यादि उच्यते उचित का पूर्व वाक्य यहां पर ले आना इधर सम आत्मा इति विद्या इसको छोड़ करके बाकी सब दोनों श्रुतियों की अनुपत्ति विषय शंका पूर्वपक्षी कर रहे हैं सम आत्मा इति इस श्रुति में तथा कथम वा, क्या श्रोता मता इस श्रुति वचन में अनुपपत्ति इन श्रुतियों की उपपत्ति नहीं होगी क्योंकि ये श्रुतिया ये बता रही है आत्मा को विज्ञा एक रस से एक रूपे न आत्मा विज्ञ है ये सम आत्मा इति विद्यात इस श्रुति ने बताया और कथम श्रोता मंता इस श्रुति ने आत्मा को श्रोतृत्व मंत्रित्व रूपेण विज्ञ बताया है श्रोतृत्वादी रूप से हैं करके बताया तो इन दोनों श्रुतियों का और आदि शब्द से ग्राह्य अन्य जो श्रुतियां हैं आत्मा में गेयत्व तो बताने वाली उनका क्या होगा उनकी क्या गति होगी ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ थोड़ी टीका है कथम इस प्रतीक के बाद में उसको देखिए कि ज्ञेत्व तो प्रतिपादक श्रुते है श्रोतृत्वादि धर्मवत्व प्रतिपादक श्रुतेश्च अनुपत्ति इत इस प्रकार इन दो श्रुतियों में अनुपत्ति नामक दोष पूर्व पक्षी ने बताया आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण का अविषय मानने पर ध्यान में आया अब ननु इत्यादि से सिद्धांती पूर्व ने जो इन दो श्रुतियों में अनुपपत्ति नामक दोष बताया है उसका परिहार करते हैं इसका उत्तरण है टीका में ननु इत्यादि भाष्य का कि तत्र विद्यात इति इतर निषेधे सति स्व्रकाश स्फुरणव्य तो कर्मतया श्रोत्रित्वादी आह वक्षाइभिप्रेतृत्स्रुतौन्वी <coughs> <coughs> तो ये कहते हैं कि तत्र जिन दो श्रुतियों में अनुपपत्ति की आशंका पूर्व पक्षी ने की है अनुपपत्ति नामक दोष बता रहे हैं पूर्व पक्षी उन दो श्रुतियों में से एक श्रुति है सम आत्मा इति विद्या उसका अंतिम पद ले लिया विद्यातिथि विद्यातिथि श्रुतो का मतलब सम आत्मा इति विद्या इस श्रुति में इतर निषेधे सती स्व एव स्फुण्य तो सम साम श्रुतिषेधे सति इसमें इतर शब्द से लेना आत्मा की उपाधि अनात्म, तो अनात्म पदार्थ का निषेध हो जाने पर इतर है सती का अर्थ निकलेगा अनात्म पदार्थ का निषेध हुआ तो अनात्म उपाधि का तो उपाधि धर्मों का भी निषेध हो जाएगा धर्मी निषेध के साथ धर्म का भी निषेध तो फिर आत्मा रहेगा शुद्ध चेतन अरे शुद्ध चेतन स्वप्रकाश है इसलिए कहते हैं स्व प्रकाशत्व स्वतः स्फूरण एवं उचित तो अनात्मा जो उपाधि है उसका निषेध करेंगे पंचकोशों का तो शेष रहेगा एक शुद्ध चेतन और वह शुद्ध चेतन स्वयं प्रकाश है इस प्रकार स्वयं प्रकाशत्वेन रूपे जो स्पुर यानी चेतन है उसका निरूपण किया जा रहा है सम आत्मा इति विद्यात इस श्रुति के द्वारा उसमें वेद्यव तो नहीं बताया जा रहा है अभी तो ये बताया जा रहा है कि वो स्वयं प्रकाश है स्वतः प्रकाशमान स्पुरन यानी चेतन है न कर्म तया वेद्यव तो वेदन क्रिया का जो कर्म है जैसे अनात्म पदार्थ घटादि वेदन क्रिया के कर्म बनते हैं तो उसमें वेद्यत्व आता है घटादि में ऐसा वेद्यत्व सम आत्मा इति विद्या श्रुति नहीं बता रही है का मतलब आत्मा में फल फलव्याप्ति का निषेध है जैसे अनात्म जड़ पदार्थों में फल फलव्याप्ति होती है फलव्याप्ति का मतलब फल फलव्याप्ति का मतलब क्या होता है हा, हा? चिदाभास प्रकाश्य प्रकाश्यत्व विषयाकार वृत्ति जो चिदाभास उसके द्वारा भाष्यत्व वेद्यतया कर्मतया वेद्य उस प्रकार का कर्मतया वेद्य सम आत्मा इति विद्यात ये विद्या आत्मा में नहीं बता रही है अभी तो जब अनात्मा मात्र का निषेध हो जाएगा तो बचेगा केवल शुद्ध चेतन वह शुद्ध चेतन स्वतः भानत है तमें वह भान्तम ये श्रुति उसे भांत यानी प्रकाशमान कर स्वय, स्वयं प्रकाशमान है और तसे भाषा सर्वमिद उसके उसे भास से ही ये सारा जगत भाषित हो रहा है स्वरूभूत प्रकाश से जिस जो सर्वावभाषक है वह किसी दूसरे से अवभाषित नहीं होगा अपने आप से भाषित होता हुआ बाकी अवभाष्य जो जगत है उसे भाषित करता है ऐसा सम आत्मा इतिविद्या श्रुति बताएगी ये यहां पर कहा गया कि तत्र त्र विद्यातिर निषेधे सी स्वतस्फुणम न तो कर्मतया, कर्मत, कर्मतया वक्षा ये जो है सम आत्मा इति विद्यात इस श्रुति में अनुपपत्ति की आशंका जो की गई थी पूर्व पक्ष के द्वारा उस अनुपपत्ति विषयक आशंका का निराकरण आगे कहा जाएगा निराकरण को आगे बताया जाएगा इसलिए कहते हैं कि परिहारम वक्षाम वक्षाम लिट लकार है ना वो भविष्यत में होता है अभी तत्काल नहीं बता रहे आगे बताएंगे सम आत्मा इति विद्या यह श्रुति आत्मा में स्व प्रकाशत्व तो बताती है कर्मतया तो नहीं बताती इस प्रकार का परिहार आगे बताया जाएगा इसे ध्यान में रख करके इति अभिप्रेत्य का अर्थ है और दूसरी जो श्रुति है श्रोता मंता ये आत्मा में श्रोतृत्व मंत्रित्व आदि बताने वाली उसमें भी अनुपपत्ति की आशंका की थी न पूर्व पक्षी ने तो आत्मा में श्रोतृत्वादी प्रतिपादक श्रुति में अनुपपत्ति नामक दोष का परिहार वर्तमान में करते हैं पहले करते हैं इस समय तो श्रोतृत्वादी श्रुतो परिहारम आह तो श्रोतृत्वादी श्रुति में परिहार का मतलब इस श्रुति में पूर्व पक्षी के द्वारा जो अनुपपत्ति नामक दोष बताया गया था उस दोष का परिहार आह इस समय बता रहे हैं भगवान भाष्यकार ननु इत्यादि से तो ननु श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादी च प्रसिद्धम आत्मनः तो पहले श्रोतृत्वादी इतने का ये देखिए इतने से ये पूछा जा रहा है पूर्व के द्वारा पूर्व से सिद्धांति के द्वारा कि श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा किम अत्र विषमं पश्यसि आत्मा को श्रोतृत्वादी धर्मवान मान लेने पर तुम्हें क्या वैषम्य प्रतीत हो रहा है वैषम्य ने विरोध अनुपत्ति कौन सी अनुपत्ति तुम्हें प्रतीत हो रही है इसके विषय में ये करते हैं दो विकल्प सिद्धांति कि न श्रोता न मन्ता इत्यादि श्रुतेर नित्यम एवं अश्रोतृत्वादे अपि प्रामाणिकत्वात् न द्वितीय अच्छा, कहा गया हाँ उससे पहले पढ़ना अपने को न श्रोतृत्वादी इससे पहले पहले तो हमको हमने ननु इतना पढ़, पढ़ना है ननु का अर्थ निकलेगा निषेध परिहार सिद्धांति के द्वारा है नो श्रुतो परिहारम आह ये जो टीका का तोरण है वो ननु इतने का है उसका अर्थ ननु का अर्थ निषेध निकलेगा परिहार निकलेगा ननु यानी न न यानी जो श्रो, श्रोता मंता इत्यादि श्रुति में पूर्व ने अनुपत्ति नामक दोष की दोष बताया है वह दोष इस श्रुति में नहीं है यह ननु निकलेगा निषेध और अब श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा इसका अलग से है टीका में उसे देखिए कि तत्र ननु इति इस प्रतीक के बाद में कि ननु यानी या तत्र किम प्रतिपादनस्य कागति रीति किम् वा तं धर्मन का इति उच्यते इति वा विकल्प्य <coughs> नाद्य नित्य एवं श्रोतृत्वादी धर्म अंगीकारात इह इति तो ये कह रहे हैं सिद्धांती दो विकल्प करके श्रोतृत्वादी श्रुति में विरोध का परिहार कर रहे हैं पहला विकल्प है कि किम धर्मवत्व प्रतिपादनस्य से का गति इति पृछेते क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि श्रोतामंत्र इत्यादि श्रुति आत्मा में श्रोतृत्व मंत्रित्वादि धर्म को बता रही है तो उस श्रोतृत्व मंत्रित्वादि को बताने वाली श्रुति का श्रुति की गति क्या होगी प्रयोजन क्या होगा ये पूछ रहे हो उस सार्थक कैसे होगी ये ये पूछ रहे हो अथवा किमवा किम व्रोतृत्वादी प्रतिपादने असिद्धम् तो श्रोतृत्वादी धर्म का प्रतिपादन होने से इस श्रुति के द्वारा फिर अश्रोतृत्वादिकम असिधमी इति है तो श्रुति यदि आत्मा में श्रोतृत्वादि बताएगी तो फिर आत्मा में अश्रोतृत्वादि का अभाव होगा वो असिद्धि होगी सिद्धि नहीं हो पाएगी तो श्रोता मंता इत्यादि श्रुति आत्मा में श्रोतृत्वादी धर्म बताने वाली श्रुति का क्या प्रयोजन होगा गति होगी ये तुम्हें पूछना है उसकी सार्थकता को पूछना है या ये बताना चाहते हो कि इस श्रुति के द्वारा धर्म श्रोतृत्वादी धर्म का प्रतिपादन होने के कारण आत्मा में अश्रोतृत्वादी जो बताए गए हैं उनकी असिद्धि होगी सम आत्मा इतिविद्या श्रुति सम यानी निर्विशेष निर्विशेष का अर्थ है निर्धर्मक श्रोतृत्वादी धर्मवान हो जाएगा तो सविशेष हो जाएगा ना तो वह श्रुति एक प्रकार से क्या बता रही है आत्मा में श्रोतृत्वादि का अभाव बता रही है ऐसा तुम भी श्रोतृत्वादी बता करके अश्रोतृत्वादि का अभाव बताना चाहते हो ये दो विकल्प हुए इनमें से प्रथम विकल्प का निषेध किया जा रहा है इति विकल्प नाद्य प्रथम विकल्प को स्वीकार नहीं किया जा सकता ये कहते हैं कि नित्यम एवं श्रोतृत्वादी धर्म इति अंगीकारातृत्वादी धर्मवान आत्मादी तो धर्म अंगीकारात आत्मा में श्रोतृत्वादी धर्मों को नित्य स्वीकार किया गया नित्य होने से क्या होगा तो ये तीन नंबर टिप्पणी में नित्यम पर टिप्पणी है ना उसको देखिए कि तथा च्रोतृत्वादेहे स्वरूपतया नित्य धर्म होंगे तो नित्य तो एक ही है वो है आत्म स्वरूप अतो अन्यत आर्तम यह श्रुति आत्म स्वरूप से अतिरिक्त पदार्थ को आर्त यानी विनाशी बता रही है जो विनाशी होगा वो अनित्य होगा तो यहां पर आत्मा को नित्य बताने वाली जो श्रुति आत्मा क्या नाम श्रोतृत्व आदि को नित्य बताने वाली श्रुति एक प्रकार से श्रोतृत्वादि को आत्मा का स्वरूप बता रही है श्रोतृत्व ये आत्मा का स्वरूप है मंत्रित्व आत्मा का स्वरूप है और वो स्वरूप क्या है ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही तो आत्मा का स्वरूप है ना शुद्ध चेतन कहो शुद्ध ज्ञान कहो इसलिए शुद्ध ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई वह श्रोतृत्वादी नहीं है आत्मा के स्वरूप से अलग धर्म धर्म दो प्रकार के होते एक स्वरूभूत धर्म और एक स्वरूप से बहिर्भूत धर्म तो आत्मा का स्वरूप से बहिर्भूत धर्म नहीं है जैसे सूर्य में प्रकाशकत्व स्वरूप धर्म है सूर्य प्रकाशत इत्यादि में सूर्य प्रकाशमान है तो सूर्य प्रकाश की सूर्य के स्वरूप से अलग कोई प्रकाशन क्रिया नहीं है वो आत्मा की स्वरूपता है ऐसे केनोप निषेद में कहा है ना नोत्रोत्र मनसो मनो तो निर्विशेष चेतन अपने उपस्थिति मात्र से स्रोत्रादि इंद्रियों को अपने अपने शब्दादि विषय ग्रहण करने में प्रवृत्त करता है और इसको लेकर के वो माना जाता है श्रोता मनता प्रेरक होने से स्रोतरादि का और वो प्रेरकत तो उसका स्वरूप ही है प्रेरणा कोई उसके स्वरूप से अलग नहीं है ऐसा केनोप निषेध में बताया है ना मैं तो सब विशेष सो जाएगा और शिष्य ने प्रश्न किया है केनोपनिषेद में केने शीतम पतदी प्रेषितम मना इत्यादि से कि कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक चेतन सविशेष है जैसे लोक में सविशेष देखा जाता है या निर्विशेष है ये पूर्व शंका है और उसका उत्तर देते हुए कहा कि स्रोत्र से स्रोत्र वहां तो स्रोत्रम शब्द का अर्थ ये है कि अपनी उपस्थिति मात्र से प्रेरक होने से उसे श्रोत्र यानी श्रोता कहा जा रहा है चेतन आत्मा के शुद्ध चेतन आत्मा के सन्निधि में श्रोत्रादि इंद्रिया अपना अपना शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार करने से आत्मा को श्रोता मंता ये कहा जा रहा है वो आत्मा में जो श्रोतृत्व मंत्रित्व है वह उसके स्वरूप से अलग नहीं है स्वरूप ही है ये तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि तथा च्रोतृत्वादेह स्वरूपतया प्रकारत्व अभावत् तो प्रकार यानी विशेषण प्रकार शब्द का अर्थ है विशेषण इसलिए प्रकारत्वाभावत का मतलब विशेषणत्वाभावत तो विशेषण न बनने के कारण न सप्रकारक प्रत्यक्षादि विषयत्व और तद अव विषयत् तथा प्रतिपादन चविद्धम भाव तो सप्रकारक प्रत्यक्षादि का मतलब है विशिष्ट यानी विशेषण को प्रकार शब्द का अर्थ है विशेषण तो सब प्रकार का अर्थ निकलेगा विशेषण युक्त तया यानी विशिष्ट अर्थ के रूप में जो ज्ञान होता है घटोयम का अर्थ होता है घटत्व प्रकारक घट विशेषक ज्ञान तो वहां पर घटत्व धर्म घट से अलग है जाति और तत्प्रकारक और घट विशेषक ज्ञान का विषय घट बन गया ऐसे आत्मा कोई अपने स्वरूपभूत ज्ञान से स्वरूपभूत धर्म स्वरूप से अतिरिक्त धर्म वाला होगा तब तो वो धर्म बन जाएगा प्रकार और प्रकार यानी विशेषण और उस विशेषण को विशेषण तया यानी प्रकार तया विशेषण करने वाला विषय करने वाला एक ज्ञान होगा उस ज्ञान को कहा जाएगा सब प्रकारक ज्ञान और उसका विषय आत्मा बनेगा ये कब जब अपने स्वरूप से अतिरिक्त धर्म वाला होगा जैसे घटादि अपने स्वरूप से अतिरिक्त घटत्वादि धर्म वाले हैं ऐसे आत्मा भी अपने से अतिरिक्त धर्म वाला होगा स्वरूप से अतिरिक्त धर्म वाला तो उसमें विशिष्ट ज्ञान की विषयता आएगी उस प्रकार की विशिष्ट ज्ञान की विषयता भी यहां पर नहीं आएगी श्रोतृत्वादी शुरुत्र, को नित्य मानने से वह आत्मा के स्वरूपांतर्गत हो गए स्वरूपांतर्गत होने से यह यहां पर कहा गया कि श्रोतृत्वादे स्वरूपतयाभा न सत्यक्षादि ये एक साथ छपना चाहिए एक पद है न सत्यक्षादि तषयत् तो सब प्रकारक सप्रकारक प्रत्यक्षादि का विषय आत्मा न बनने पर भी तथा प्रतिपादनम च अविरुद्धम तो तथा यानी श्रोतृत्वादी धर्मवत्व प्रतिपादनम श्रोतृत्वादी स्वरूप होने से तो श्रोतृत्वादी स्वरूपे न प्रतिपादनम ये तथा प्रतिपादनम का अर्थ निकलेगा अविरुद्धम सब प्रकारक ज्ञान का विषय न बनने पर भी श्रोतृत्वादी रूप से उसका प्रतिपादन हो सकता है ये अभिप्राय है नित्यम एवं श्रोतृत्वादी धर्म अंगीकारात्ह इत्यादि का इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा अर्थ लेगा आत्मा में जो श्रोता शु, मंता इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतीत हो रहे हैं आदि वे आदि आत्मा के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है जो निर्विशेष ज्ञानात्मक स्वरूप है आत्मा का वो निर्विशेष ज्ञानात्मक ही श्रोतृत्व है मंत्रित्व है आत्मा में अनित्य हाँ। तो धर्म का स्वरूप स्वरूप से, से अतिरिक्त धर्म वो अनित्य ही रहेंगे क्योंकि आ, आतो अन्य तारतम श्रुति बताती है कि आत्मा से अतिरिक्त जो भी है वह अनित्य है तो स्वरूप आत्मा के स्वरूप में अंतर्भूत न होने वाला जो धर्म है कर्ता भोक्ता इत्यादि वो हो जाएगा अनित्य धर्मुष मनुष्यत्वादि मनुश्यत्... ये सब मैं मनुष्य हूं मैं काला हूं गोरा हूं इत्यादि ये सब ये हो जाएंगे कृष्णत्व गौरत्वादि धर्म स्वरूप धर्म से अतिरिक्त क्योंकि स्वरूप जो है निरूप है उसमें गोरापन या कालापन नहीं है आत्मा के स्वरूप में तो श्रोता मंता इत्यादि श्रुति बता रही है आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादि को का मतलब श्रोतृत्वादि आत्मा का स्वरूप है तो अब ये पूछा जा रहा है यदि आत्मा श्रोता मन्ता ही है स्वरूपत तो फिर अश्रोता अमन्ता बताने वाली श्रुति का क्या होगा ये पूछते हैं तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं कि न श्रोता न मन्ता इत्यादि श्रुतेर नित्यम एवं रपि प्रामाणिकत्वात् न द्वितीयोपि द्वित इह इति तो द्वितीय विकल्प था किम वा प्रतिपादन इति असिद्ध ये जो द्वितीय विकल्प है इसका निराकरण करने के लिए भाष्य में लिखा च प्रसिद्धम् चिद्धमात्म ये वाक्य तो इस इसके अवतरण में लिखा कि न श्रोता न मन्ता इत्यादि श्रुतेर नित्यम एव रपि प्रामाणिकत्वात् न द्वितीयोपि तो न श्रोता न मन्ता इत्यादि श्रुति आत्मा में नित्य ही अश्रोतृत्वादि भी बता रही है इसलिए क्या होगा अः तो अश्रोतृत्वादी रपी प्रामाणिकवात यानी श्रुति प्रमाण सिद्धत्वात् प्रामाणिक कहा जाता है प्रमाण सिद्ध वस्तु को तो अश्रोतृत्वादी भी आत्मा के शुर। न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति प्रमाण से सिद्ध होने से प्रामाणिक है उनमें प्रामाणिकत्व तो रहेगा तो प्रामाणिक तो न द्वितीयोपि, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि न श्रोता क्या नाम श्रोतामता यह श्रुति आत्मा में श्रोतृत्वादि का प्रतिपादन करके अश्रोतृत्वादि का निषेध कर रही है अश्रोतृत्वादि को अप्रसिद्ध बता रही है आत्मा में अश्रोतृत्वादी नहीं है ऐसा बता रही है ये श्रुति ये द्वितीय विकल्प होगा ना? इस द्वितीय विकल्प द्वितीय विकल्प को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता इसलिए कहा न द्वितीयोपी इत्याह अश्रोतृत्वादी च प्रसिद्धम आत्मन आत्मा में अश्रोतृत्वादी भी प्रसिद्ध है श्रुति में श्रुति प्रमाण से प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है प्रसिद्ध यानी निश्चित तो कि निश्चित किस प्रमाण से तो न श्रोता न मनता इस श्रुति प्रमाण से आत्मा में अश्रोतृत्वादी भी प्रसिद्ध है यानी निश्चित है इसलिए ये द्वितीय विकल्प जो था ना कि श्रोता मनता यह श्रुति आत्मा में श्रोतृत्वादी धर्म का प्रतिपादन करके अश्रोतृत्वादी को अप्रसिद्ध बता रही है यानी अश्रोतृत्वादी आत्मा के धर्म नहीं हैं ये बता रही है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो उसका निषेध किया वो न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति में अश्रोतृत्वादी भी प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध होने के कारण ये द्वितीय विकल्प रूप अर्थ श्रोता मता इत्यादि श्रुति का नहीं किया जा सकता ये यहाँ पर कहा गया कि न श्रोता न मंता इत्यादि श्रुतेर नित्यम एव एवं अश्रोतृवादेर प्रामाणिकत्वाद तो न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति से ये निकलेगा कि अश्रोतृत्वादी भी आत्मा में प्रमाण सिद्ध है इसलिए द्वितीय विकल्प भी अनुपन्न ही रहेगा सिद्ध नहीं होगा तो श्रोता मनता इस श्रुति की भी उपपत्ति होगी ये बताया गया यहाँ इन दोनों का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार दोनों विकल्पों का कि उभयोर अविरोधम च उत्तरत्र इति इतिभाव तो अब नित्य स्रोतृत्वादी भी है और नित्य अस्त्रोतृत्वादी भी है तो दोनों का तो विरोध होगा ना तो विरोध की जो आशंका पूर्व पक्षी करेंगे उस विरोध का परिहार अविरोध दिखा करके हम उत्तरत्र यानी आने वाले ग्रंथ में करेंगे कि श्रुति प्रमाण से आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादी मानने पर भी और अश्रोतृत्वादी मानने पर भी कोई विरोध नहीं है अविरोधी है कैसे अविरोध है इसको हम आगे बताएंगे ये उत्तरअत्र वक्ष्याम इतिभाव इसका अर्थ निकलेगा अब भाष्य में जो है किम अत्र विषमम पश्यसि इसका उत्तर अंत है कि एवंच श्रोता मन्ता न श्रोता न मंता चय श्रवणे सती श्रोतृत्वादी धर्मवान अन्यतर परिग्रह वैषम्यम तव न इत्याह किम अत्र तो कहते हैं श्रोता मंता इस श्रुति में श्रोतृत्वादी भी सुना जा रहा है आत्मा का और न श्रोता न मंता यह भी श्रुति ही बता रही है अश्रोतृत्वादि को भी तो श्रोतृत्वादी को बताने वाली भी श्रुति है अश्रोतृत्वादि को भी बताने वाली श्रुति है तो उभय श्रवणे इन दो श्रुतियों से उभय का श्रवण हो रहा है श्रोतृत्वादि का भी और अश्रोतृत्वादि का भी उभय शब्द से उन दोनों को लेना श्रोतृत्वादि अश्रोतृत्वादि इन उभय का श्रवण होने पर क्या होगा कि अन्यतर श्रवणे सती श्रोतृत्वादी धर्मवान एव आत्मा इति अंगीकार्य अंगीकार के पास में आत्मा समझ लेना ऊपर से तो श्रोतृत्वादी धर्मवान एव आत्मा इति अन्यतर परिग्रह वैषम्यम तव न युक्तम तो पूर्व पक्षी तो आत्मा को श्रोतृत्वादी धर्मवान ही मान रहे हैं ना अश्रोतृत्वादी आत्मा में नहीं मान रहे हैं तो ये तो वैषम में है यानी पक्षपात है जब श्रुति दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं तो एक प्रकार की श्रुति को ही स्वीकार करना ये पक्षपात है वैषम्य का अर्थ है विरोध है तो वैषम्यम तव न युक्तम ऐसा भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी से कह रहे हैं कि किम अत्र विषमम पश्यसि इस विषय में तुम्हें क्या वैषम्य प्रतीत हो रहा है जब दोनों श्रुतियां कह रही है तो ननु इत्यादि का दो प्रकार से अवतरण है इसको आगे कल देखेंगे हम लोग